शिवानंद स्मृति संग्रह स्वामी अपूर्वानंद संकलित भूमिका तत्वज्ञ महापुरुषों की वाणी और स्मृति दग्ध मनुष्यों के जीवन मार्ग की अमूल्य निधि है दिग्भ्रांत पथिक उन महात्माओं के जीवन दीप के प्रकाश से संसारान्य में यथार्थ मार्ग का संधान पाकर कृतार्थ हो जाते हैं किंतु आत्मज्ञ पुरुषों के चरण समीप बैठने का सौभाग्य कितने व्यक्तियों को प्राप्त होता है अपरिमित पुण्यों के फल स्वरूप जो लोग ऐसे सौभाग्य के अधिकारी हुए हैं यदि वे अपनी अपनी स्मृति के भंडार से कुछ अंशों का वितरण करते हैं तो अनेकों का कल्याण साधित होता है प्रस्तुत शिवानंद स्मृति संग्रह ग्रंथ इसी श्रेणी का एक कल्याणजनक प्रयास है भगवान श्री रामकृष्ण के विशिष्ट पार्षद श्री महापुरुष शिवानंद जी महाराज भारत के आध्यात्मिक गगन में एक उज्ज्वल ज्योतिष हैं अवतारी पुरुष के सहचरों की जीवन आलोचना अथवा स्मृति के अनुध्यान से श्री भगवान की लीला का रसा स्वादन मिलता है क्योंकि उनके जीवनाराध्य श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सत्ता उनके जीवन में ढूंढने से भी नहीं मिलती पूज्यपाद महापुरुष महाराज के जीवन सर्वस्व थे श्री रामकृष्ण उनके प्रत्येक श्वास प्रश्वास में श्री श्री रामकृष्ण देव की ही अलौकिक महिमा प्रकट हुई है इसी कारण प्रस्तुत ग्रंथ में संकलित स्मृति प्रबंध पाठक पाठिकाओं को श्री कृष्ण के मधुर भावों में आप्लुत आप करेंगे यह मेरा दृढ़ विश्वास है इन महापुरुष जी के समीप रहने वाले जिन महानुभावों ने अपने पवित्र संचय से विभिन्न स्मृति प्रबंध इस ग्रंथ के लिए लिखे हैं उन सभी के प्रति भक्त समाज परम कृतज्ञ है स्वामी अपूर्वान जी ने सानंद यथेष्ट परिश्रम किया है उनका यह परिश्रम आज सार्थक हुआ है क्योंकि मेरा विश्वास है कि यह ग्रंथ संसार ताप में तप्त मनुष्य मात्र के हृदय में असीम शांति आशा और उद्दीपन जागृत कर सकेगा स्वामी वीरेसवरानंद रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष बेलूर मठ महापुरुष महाराज की आविर्भाव तारीख सत्ताईस दिसंबर 1967